महाभारत आश्रम वसिपर्व नवध्याय प्रजाजनों से धृत्राष्ट की क्षमा प्राथना धृत्राष्टवाच शांतनु पायाथ यथाथ विस्था माँ तथा चित्रवीर भीस्मेर परिपाल पाल नस्ता विदिताथो न संशय हृतराष्ट्र बोले सज्जनों महाराज शांतनु ने इस पृथ्वी का यथावत रूप से पालन किया था उसके बाद भीष्म द्वारा सुरक्षित हमारे तत्वज्ञ पिता विचित्र ने इस भूमंडल की रक्षा की इसमें संशय नहीं है यथाच पाण्डुर्दयोता उसके बाद मेरे भाई पांडु ने इस राज्य का यथावत रूप से पालन किया इसे आप सब लोग जानते हैं अपने प्रजा पालन रूपी गुण के कारण ही वे आप लोगों के परम प्रिय हो गए थे मया च भवता शुश्रूषाजा कृतानघाह असम्यक व महाभागा त्षंतव्यम अतन ऋतह पांडु के बाद मैंने भी आप लोगों की भली या बुरी सेवा की है उसमें जो भूल हुई हो उसके लिए आप आलस्य रही प्रजाजन मुझे क्षमा करें यदा दुर्योधने नेदम भुक्त राज्यम अकंटकम अपित नव मंदो दुर्बुरपराधमान दुर्योधन ने जब अकंटक राज्य का उपभोग किया था उस समय उस खोटी बुद्धि वाले मूर्ख नरेश ने भी आप लोगों का कोई अपराध नहीं किया था वह केवल पांडवों के साथ अन्याय करता रहा तस्परा दुर्बुद्धे अभिमा महीक्षिता सुमहानसीन अनयात स्वृता घाति कौरवीजा च पृथ्वी च विनाशिता उस दुर्बुद्धि के अपने ही किए हुए अन्याय अपराध और अभिमान से यहाँ असंख्य राजाओं का महान संहार हो गया सारे कौरव मारे गए और पृथ्वी का विनाश हो गया तन्मया साधु वीदम यदि व साधु वही कृतम तदविना कर्तव्यम्बया बद्धो यमन झलि उस अवसर पर मुझसे भला या बुरा जो कुछ भी कृत्य हो गया उसे आप लोग अपने मन में न लावे इसके लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करता हूँ वृद्धों हतपुत्रोय यम दुखिं यम नराधिपुरराज्ञा च पुत्रों कृत्ताजान यह राजा धृतराट बूढ़ा है इसके पुत्र मारे गए हैं अतः दुख में डूबा हुआ है और यह अपने प्राचीन राजाओं का वंशज है ऐसा समझ कर आप लोग मेरे अपराधों को क्षमा करते हुए मुझे वन में जाने की आज्ञा दे इम च कृपणा वृद्धा हतपुत्रा तपस्विरी गांधारी पुत्र सौकारता युष्मान याचति वही मयाम यह बेचारी वृद्धा तपस्विनी गांधारी जिसके सभी पुत्र मारे गए हैं तथा जो पुत्र श्रोक से व्याकुल रहती है मेरे साथ आप लोगों से क्षमा याचना करती है हतपुत्राभिमहु वृद्धौ विदत्ता दुखित अनुजानी तद्रम ब्रजा वह शरण इन दोनों बूढ़ों को पुत्रों के मारे जाने से दुखी जानकर आप लोग वन में जाने की आज्ञा दे आपका कल्याण हो हम दोनों आपकी शरण में आए हैं अयम च कौरव राजा कुंती पुत्रिष्ठि सर्वही भवदीर द्रष्टभ्य समय शो विषमेश ये कुकुल रत्न कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर आप लोगों के पालक हैं अच्छे और बुरे सभी समय में आप सब लोग इन पर कृपा दृष्टि रखें न जात विषम कदाचन चार सचिव भ्रातरो विप्लौज लोकपाल सामसेदर्शिन ब्रह्मेव भगवाने सा सर्वूत जगत्पति एवमे महाबाबुलीमार्जुन्यम युधिष्ठिरो महातेजात पाष्यति ये कभी आप लोगों के प्रति विषम नहीं रखेंगे लोकपालों के समान महातेजस्वी तथा सम्पूर्ण धर्म और अर्थ के मर्मज्ञ चार भाई जिनके सचिव हैं वे भीम अर्जुन नकुल और सहदेव से घिरे हुए महाबाहू महातेजस्वी युद्ध सम्पूर्ण जीव जगत के स्वामी भगवान ब्रह्मा की भांति आप लोगों का इसी तरह पालन करेंगे जैसे पहले के लोग करते आए हैं अवश्यमे वक्तव्यम्वा ब्रवीम वह ए संयासो मैदत्ता सर्वेशा बो युधिष्ठिम भीर से न्यायसूता मैं मुझे ये बातें अवश्य कहनी चाहिए ऐसा सोच कर ही मैं आप लोगों से ये सब कहता हूं, मैं इन राजा युधिठिर को धरोहर के रूप में आप सब लोगों के हाथ सौंप रहा हूं और आप लोगों को भी इन वीर नरेश के हाथ में धरोहर की ही भांति दे रहा हूं यदि एक तम केम्ब यदअे नदी ये न तद अनु मेरे पुत्रों ने तथा मुझसे संबंध रखने वाले और किसी ने आप लोगों का जो कुछ भी अपराध किया हो उसके लिए मुझे क्षमा करे और जाने की आज्ञा दे भगवत हो कृतपुर अत्यंत गुरु भक्ता नाम ए सौंजलि हृदम नम आप लोगों ने पहले मुझ पर किसी तरह कोई रोष नहीं प्रकट किया है आप लोग अत्यंत गुरु है नाम, नाम, नाम, निष्पाप प्रजाजन मेरे पुत्रों की बुद्धि चंचल थी वे लोभी और स्वेच्छाचारी थे उनके अपराधों के लिए आज गांधारी सहित मैं आप सब लोगों से क्षमा याचना करता हूँ कला किंचाश चक्षु परस्परम नेत्राक्ष के इस प्रकार कहने पर नगर और जनपद में निवास करने वाले सब लोग नेत्रों से आंसू बहाते हुए एक दूसरे का मुंह देखने लगे किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया इसी श्री महाभारती आश्रम वासिकवि आश्रम वास परवड़ी नवो अध्याय इस प्रकार श्री महाभारत आश्रम वासिक पर्व के अंतर्गत आश्रम वास पर्व में धित्राष्ट्र की प्रार्थना विषयक नौवा अध्याय पूरा हुआ